नवमंत्र स यो हेतरम ब्रह्मेद ब्रह्म नाश्या ब्रह्म विधिकूल तरतिशोक तरतिपम गुहाग्रंथिभ्यो विमुक् मृतो भाष्य <tries> देवे तस्य ब्रह्म प्रति विघ्न न शक्य कर्तुम जो भी ब्रह्म को साक्षात्कार कर लेता है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मे वी उसमें तो कोई प्रतिबंधक को, कोई नहीं हो सकता विघ्न नहीं कर सकते है शंका हुई थी तो क्लेश में कोई प्रतिबंधक को देवा आदि विघ्न करेंगे तो इसे कहा देवीरपी त्रह्म प्राप्ति प्रति विघ्न करतुम ना शक्य थे देवता समर्थ है तो भी ब्रह्म प्राप्ति के प्रति विघ्न नहीं कर सकते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए विघ्न कर सकते हैं ज्ञान प्राप्ति में विघ्न हो सकता है ज्ञान होने के बाद ब्रह्म प्राप्ति के लिए अर कोई विघ्न नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं हो सकते आत्मा यभवती ज्ञान जब हो जाता है सर्वभूत अंतरात्मा अहम अस्मी इधम सर्व अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म एक अद्वितीय ब्रह्म सबका स्वरूप है ज्ञानी अपने को वही मानता है तो देवताओं का भी आत्मा स्वरूप हो गया ज्ञानी सब का आत्मा ब्रह्म है वही ज्ञानी अपने को मानता है आत्मा ही ऐसा आम स्वभाव तसा देवान देवताओं का आत्मा ही हो जाता है आत्मा यशा स्वभावती तस्व न अवत्यायी शत ऐसी श्रुति कहती देवता भी उसके अनैश्वर्य के लिए कोई समर्थ कोई विघ्न नहीं कर सकते और आत्मा का प्रिय होता है ज्ञानी तो आत्मय भगवान कहते ज्ञानी भी परमात्मा के आत्मस्वरूप है अत्यंत प्रिय है देवता का आत्मस्वरूप से अपना विघ्न अपना विरोध कोई नहीं करता है इसलिए आत्मा ही ऐसा ऐशाम देवानंद सभवती सक ज्ञानी तस्मा ब्रह्म विद्वा ब्रह्म ब्रह्म विद्वान् ब्रह्म विद्वाद्व में ब्रह्म क्या होती द्वितिया प्रथमा होनी चाहिए ना ब्रह्मण विद्वान् ब्रह्म विद्वान्तृकमण नृति कर्म है ब्रह्म प्रथम प्रथमा नहीं न लोका व्य निष्ठा कलर्थ त्रिनाम सूत्र है षठी निषेध करता है तो ये द्वितीय है ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म विद्वान ब्रह्म ही वह बहती यहाँ ब्रह्म प्रथमा थे ब्रह्म को जानने वाले साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी ब्रह्म एवं भवती ब्रह्म ही ये अब्रह्मत्व अब तो प्राप्ति का अब्रह्मत्व का कोई है ही नहीं ब्रह्म बिना कुछ है ही नहीं अज्ञान से ही ब्रह्म भी न मन तथा ज्ञान हो गया तो और कुछ हो। अज्ञान नष्ट से, अज्ञान कार्य नष्टे अज्ञानकार्य सूतभौति प्रपंच मिथ्या नष्ट हो गया तो ब्रह्म ही ये किंच नाश्य विदुष अब्रह्म भी कुल अश विदुष कुले अब्रम्ह भी नवती कुले टिप्पणी शिष्यादी वंशे पुत्रादी वंशे च शिष्यादियों पुत्राद कुल में अब्रह्म विदना ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे किंच तरती शोक अनेक इष्टवैकल्य निमित मानस संताप जीवन में अतिक्रांत होती शोक को पार कर लेता है तरती शोक होने का कारण है इष्टवैकल्य निमित्त अनेक इष्ट वैकल्य निमित्त इष्ट के अभाव से वैकलियोग इष्ट के वियोग से दुख होता है इष्ट इष्टवियोगजम दुखम यच्चानिष्ट समन्वया था अनिष्ट की प्राप्ति से दुख होता है इष्ट के वियोग से दुख होता है ये जो दुख होता है मानसम संतापम ये सबको होता है अज्ञान अवस्था में तो बड़े दुखी सारा जीवन भर इष्ट के वियोग प्रति क्षण में अनिष्ट प्राप्ति अनिष्टता सो दुख तो दुख साधन अनिष्ट निंदा अपमान कटुवचन को थोड़ा देख दिया टेढ़ा देख दिया तो भी कष्ट है मानव संताप का निमित्त तो बहुत ही तो ये जितने हैं इष्ट वैकल्य निमित्त तो मानव संताप जीवन एवं अतिक्रांत तो होती ज्ञानी ही उसको अतिक्रम कर सकता है कर लेता है नहीं तो दुख रहता है इष्टवियोग जब दुखम यच्चा अनिष्ट समन्वयात तद्धि दूतम हरेर्यम दुखम विस्मरणं हरे हे दुखम विस्मरणं हरे हे दुख हाँ है हय हे विस्मरणम हरे का विस्मरण ही दुख और जो दुख है इष्ट के वियोग से अनिष्ट के प्राप्ति से उसको क्या समझना तद्भि दूतम हरेर्यम पर ब्रह्म का वो दूत परमात्मा का दूत है दूत परमात्मा भेजते हैं सावधान कराने के लिए इसलिए दुखों को दुख नहीं कहना ये तो ईश्वर के दूत आया और ईश्वर के दूत आने पर उसका सत्कार करो सम्मान करो ग्रहण करो और जो दूत ईश्वर के दूत आपके पास आता है वो रास्ता पूछ पुछ कर आता है कोई यदि उसको साथ में लेकर के आपके पास पहुंचा दिया दूत को ईश्वर के दूत कहता है मैं हम के पास जाना चाहता हूँ उसको कहाँ जाऊँगा कोई को बता दिया बाई चलो डायने चलो आगे जाओ इधर जाओ इधर जाओ कोई दयालु आकर कहता चलो मैं आपको मालूम न मैं लेकर पहुंचा देता हूं वो ला करके आपके पास पहुंचा दिया पहुंचाने वाले आपका उपकारी है या अपकारी बताओ ईश्वर के दूत को आपके पास पहुंचा दिया आपका उपकार है ना हाँ उसको फिर कोई दोष देना क्यों हमारे पास दूत को ले आया इसलिए जो लाता है वही होता है निमित्त तो। जो ईश्वर दूत भेजते हैं दूत दुख बनकर के आता है दुख देने का जो निमित्त हो जाता है वही है जो दूत को लेकर के आपके पास पहुंचा दिया इसलिए उसकी पूजा करो सम्मान करो धन्यवाद दो किसको जो दूत को लेकर के आपके पास पहुंचा दिया दूत कौन है जिसको दुख कहते लोग जिसको आप दुख दुख कह तो ये ईश्वर का दूत है और जो दुख प्राप्ति में निमित्त हुआ वो वो वही है जो दूत को आपके पास पहुंचा दिया आपको तो दुख भोगना है वो कृपा करके आपके पास लाकर पहुंचा दिया इसे उसको धन्यवाद हो उसकी कोई गलती है नहीं इसे दुख का निमित्त जो होता है उसको दोष देकर के उसको तापड़ लगाते हैं गाली देते हैं वो नहीं उसको सम्मान करो आपने कृपा की हमको तो दुख भोगना था आपने निमित्त बन करके दिला दिया दूत को पहुँचा दिया दुख को ईश्वर के दूत समझो दूत आता है सावधान करने के लिए अपने कर्म फल तो भोगना है कर्म फल भोगते भोगते भी कोई अपने भगवान का भजन लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए कोई रो रो कर भोग करता है कोई दूसरे को दाल, गाली देता है कोई दूसरे को तापल लगाता है कोई भगवान का नाम लेता है भोग तो सबका समान है तो जो उससे भोग करते समय कोई पाप कमाता है कोई पुण्य कमाता है भगाना भजन भोगान करता है इसलिए दुख तो होता है मानुष सुनताप और उसको पार करना है तो दूसरे को गाली देने से दूसरे को थापड़ लगाने से नहीं होगा मानुष्य दुख जो प्राप्त होता है उसको कैसे अतिक्रमण करना है तत्व ज्ञान बस तत्व ज्ञान हो जाए तो हो गया और तत्व ज्ञान नहीं तो दुख को ग्रहण करना खुश होकर के अपने पाप खत्म करता है दुख भी बंद क्यों बंधु आपके पास जो पाप कर्म उसको समाप्त तो करता है दुख जब आता है पाप कर्म को नष्ट करता है दुख ही पापकर्म वो नाश करेगा कोई दूसरे नाश नहीं करेगा पाप पापकर्म लेकर बैठे है वो कैसे समाप्त होगा समाप्त तो करने के लिए जो समाप्त तो करना चाहते हो परमात्मा से प्रार्थना करो दुख जल्दी नष्ट हो जाए पाप नष्ट हो जाए पाप नष्ट होने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते ना नहीं प्रारुद्ध कर्म लेकर के आए पुण्य पाप दोनों लेकर के आए पाप नष्ट करने के लिए परमात्मा को प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा क्या करेंगे कृपा करने के लिए पाप नाशक को भेजेंगे प्रारुद्ध पाप को नाश करने वाला कौन होता है दुख है तो भगवान क्या करेंगे आपके पास दुख को भेजेंगे जाओ उसका पाप नष्ट कर तो दुख आता है पाप नाश करने के लिए ये मानस संताप है निरंतर होता रहता है और ज्ञान जिसको हो गया जीवन एवं अतिक्रांत हो जाता है अर्थात ज्ञान जब तो नहीं हुआ ये प्रतीक्षण जीवन भर दुख रहता ही है कोई नहीं सुखी केवल सुख बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिलता है नहीं तो सब मर जाएंगे आत्महत्या कर देंगे बीच बीच में थोड़ा, थोड़ा थोड़ा सुखा मिल जाता है उसे खुश हो जाते तुरंत फिर दुख है फिर बीतने थोड़ा सुख मिल गया खुश हो गए परिवार में बच्चे पोते सब परेशानी करते हैं और बीच में कभी थोड़ा बोल दिया मम्मी दादी दादा कुछ बोल दिया खुश हो गए <laughs> फिर मोह बीच बीच में थोड़ा मधु गिरता ऊपर से चाट लेते हैं मधुमक्खी का काटते समय कष्ट तो होता है किंतु थोड़ा ऊपर से बिंदु में गिरता है तो चाटते तो मीठा लगेगा ना नहीं मधुमक्खी का काटे कष्ट तो होता है कि मधु चाटने में तो मीठा लग तो बीच बीच में थोड़ा मीठा लगने से ऐसे ही संसार में दुखों को अतिक्रम करने का कोई दूसरा उपाय नहीं केवल ज्ञान हो जाए तो नहीं तो जब तक तो ज्ञान नहीं है तब तक जीवन भर दुख रहता है जीवन है वह अतिक्रांत तो हो जाता है ज्ञान ही तरती पाप मानम और पाप पुण्य को पार कर लेता है जितने संचित कर्म सबको नष्ट कर लेता है धर्म धर्माख्यम पाप शब्द से किसको लेना धर्म या अधर्म दोनों है अधर्म तो पाप है ही धर्म भी पापे है के लिए ज्ञानी के लिए धर्म भी प्रतिबंध के मोक्ष के लिए धर्म नष्ट नहीं होगा तो जाएगा स्वर्ग भोगने के लिए मोक्ष नहीं मिलेगा गृहा ग्रंथिव्य हो विमुक्त होती हृदय अभिद्या अविद्याग्रंथि हृदय में अभिद्या की ग्रंथि है के का तादात्म अध्यास है वासना बहुत है वैसे मुक्त हो जाता है ये ग्रंथि के समान गांठ जैसे अविद्या एक अध्यास है उसके कारण अविद्या से वासना संस्कार ये सब ग्रंथी जैसे ये उसे विमु हो जाता है विमुक्त सन् तो मुक्त हो जाता है यदुक्तमें जो पहले कहा गया था भिदते हृदय ग्रंथ इत्यादि कहा गया था अथ इदान ब्रह्म विद्या संप्रदर्शन उपसार क्रीय ब्रह्म विद्या का संप्रदप्रदीयते अस्मित संप्रदाय शिष्य विभूता है परम्परा को भी कहते गुरु शिष्य गुरु से शिष्य को जिस परंपरा से विद्या का प्रदान किया जाता है ये संप्रदान की विधि किस प्रकार शिष्य को देना है कैसा ब्रह्म विद्या का प्रदान करे विधि को दिखाने के लिए उप प्रदर्शन विधि दिखा करके उपसंहार किया जाता है समाप्त करते हैं उपनिषद तदेतद तो रिजा तदैतदीचाभ्युक्त क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्म निष्ठा स्वयं जुहत एकदय तब ब्रह्म विद्या शिरोव्रत विधिवैस्तुचीर्ण तदेतदीचाभ्युत यद्यासंप्रदचा मंत्र से कह गिया मंत्र अभ्युक्त अभिप्रकाशि प्रकाशित कह गया क्रियावंत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा क्रियावंत क्रिया विधिवीत कर्म करने वाले जो जैसे शास्त्र में जिसके लिए जैसे कर्म किया गया ऐसे क्रियावंत करने वाले श्रोत्रिय शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म में जिनका नितराम स्थिति है स्वयं जूहते स्वयं हवन करते श्रद्धा पूर्वक जो हते थे एकम श्रद्धा एक नाम अग्नि है अग्नि के लिए हवन करते श्रद्धालु करके के श्रद्धा यंत्र श्रद्धापूर्वक तेषा में वेताम ब्रह्मविद्याम बधे तो उनको ही ये ब्रह्मविद्या का उपदेश करे यही तो शिरोव्रतम विधिवत चिन्हम ये विधिपूर्वक जिस शिरोव्रत का चयन शिरोव्रत अनुषान किया शिरोव्रत जिस शिववृत शिरो, शिरो, शिरो में अग्निधारण रूप शिरोव्रत सिरे में अग्नि रखकर के व्रत है बड़े अग्नि जला करके सिरे में रखे नींद लगेगी नींद लगे अग्नि कहाँ गिरेगी अपने ऊपर उस नींद नहीं लगेगी ऐसे रखकर कर इतने तत्पर होना चाहिए सिर अग्नि में सिरे में अग्नि धारण करके बैठ करके वेद अध्ययन चिंतन करना है इसी प्रकार निरंतर अप्रमत्त होकर के रहने से ही ज्ञान प्राप्त होता है विधिवत विधि सूर्यव्रत जिन्होंने किया उनको ही ब्रह्म विद्या का प्रदान करें। तदेतत ऋचा अभियुक्तम भाषा में तदैतत है एतत का विद्या संप्रदान विधानम एत विद्या संप्रदान क्या विधान विधि ऋचा अभ्युक्तम ऋचा मंत्र के द्वारा अभ्युक्तम का तो अभी मंत्र के द्वारा प्रकाशित कहा गया है क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा है क्रियावंत यथोक्त तो कर्मानुष्ठान युक्ता है यथोक्त कर्म जैसे तो कर्म, कर्म कहा गया कर्म सब तो बहुत है वेद में बहुत कर्म का विधान यजेत स्वर्ग काम स्वर्ग चाहते है तो यह करो बहुत कर्म का विधान है कर्म का विधान पहले करते हैं सब लोग सुख चाहते हैं सुख प्राप्ति की इच्छा है तो उसके लिए विधि है जो सुख किसको मिलता है किसको दुख मिलता है उसका मूल कारण धर्म अधर्म है सुखों का लक्षण करते धर्म मात्र साधन कारण गुण धर्म ही जिसका असाधारण कारण हो ऐसे गुण को सुख कहते हैं और दुख है अधर्म मात्र साधन कारण साधन कारण तो बहुत होते हैं। ईश्वर इच्छा आदश देश काल ही तो साधारण कारण है किसी कार्य के लिए किंतु सुख का असाधारण कारण पुण्य है धर्म दुःख का असाधारण दु, कारण है दुख दुख अधर्म ही तो ये धर्म अधर्म से ही सुख दुख प्राप्त होता है जो कर्म करता है विहित तो कर्म करेगा तो आगे कर्म कर्मजन्य फल प्राप्त करेगा स्वर्ग आदि प्राप्त करेगा इस लोक में सुख प्राप्त करेगा निषिद्ध कर्म करेगा तो दुख प्राप्त करेगा नर का जाएगा यहां भी दुख प्राप्त करेगा जब शास्त्रीय विधान से कोई कर्म करे बहिरीमुख प्रवृत्ति को रोकने के लिए शास्त्रीय मार्ग में चलाने के लिए पहले सकाम कर्म का विधान किया गया कामना से ही भले हो कर्म करे तो निषिद्ध कर्म से हट जाएगा शास्त्रीय विधि से कर्म करेगा वेदाध्ययन आचार्य ऋतु के वर्ण दक्षिणा प्रदान स्वयं कुछ नियम पालन करेगा ऐसे करें करके सनमार्ग में चल के सकाम से भले कर्म करें सकाम से कर्म करते करते फिर विचार है थोड़े बुद्धि सत्वगुण बढ़ता है रजोगुण तमुगुण से ये सब विचार नहीं होता है सात्विक गुण होने से फिर विचार करता है ये कर्म का फल क्या मिलेगा स्वर्ग मिलेगा सुख मिलेगा फिर कितने दिन के बाद समाप्त हो जाएगा तो फिर यहाँ आना पड़ेगा यहाँ आने पर फिर किस में कहां जन्म में कहाँ रहना पड़ेगा कहाँ जाना पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं मनुष्य बनेगा पशु पक्षी बनेगा कीड़े मकोड़े पेड़ पौधा क्या बनेगा ये जो विचार करता है थोड़ा थोड़ा फिर वैराग्य होता है फिर वैराग्य होने से परिचय लोकान कर्म चित कर्म से प्राप्त फल परिचय करता है जानता है कि नास्त्य अकृत कृत्य अत्कृत, ना। निश्चय करता है कर्म से फल नित्य प्राप्त नहीं होगा क्षण पुण्य मृत्यलोकम भी संड़ा वैराग्य होगा वैराग्य होने पर फिर निष्काम कर्म करता है परमात्मा को अर्पण करके वेद में जो कर्म का विधान है सारे कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन है निष्काम करने पर सकाम से करेंगे तो फल प्राप्त होगा निष्काम करेंगे तो सभी कर्म ज्ञान का साधन तमेतम वेदान वचन ब्राह्मण विविधि संति यज्ञ न दान न तपसा यज्ञ दान तप लोग तो फल प्राप्ति के लिए करते हैं विषयी किंतु विचार विवेकी वो यज्ञ दान तप करे निष्काम होकर के कर्म भी अग्निहोत्रादि कर्म करते दान भी तप भी निष्काम होकर करे निष्काम होकर करने से अंतकोण शुद्ध होता है अंतकोण शुद्ध होने पर आगे फिर वेदांत श्रवण करने की इच्छा होगी सद्गुरु की प्राप्ति वेदांत श्रवण ज्ञान प्राप्ति मुक्ष इसलिए क्रियावंत का था? क्रिया यथोत्त तो कर्म अनुष्ठानवंत युक्त जैसे विधान किया गया कर्म को अनुष्ठान करना नित्य कर्म तो करना ही है और काम्य कर्म निषिद्ध कर्म छोड़ करके काम्य कर्म भी निष्काम होकर करे तो निष्काम कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन इसलिए यथोक्त कर्मानुष्ठान युक्त है केवल टिप्पणी दिया निष्काम कर्म विवक्षितम निष्काम कर्म करने से ज्ञान प्राप्त होगा और निषिद्ध कर्म का वर्जन त्याग तो यही कर्म करने वाले ही आगे अंतगोण शुद्ध होने पर ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी होते हैं इसलिए क्रियावंत अधिकारी है उनको ही ब्रह्म विद्या प्रदान करें यथोत तो शास्त्रीय मार्ग पर कर्म करने पर शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर आगे अधिकार हो ज्ञान एक अद्वितीय ब्रह्म औस मिथ्या यह तो ठीक है किंतु उसको प्राप्त करने के लिए योग्यता होगी तभी शास्त्रीय मार्ग पर चले कर्म अनुष्ठान करे कुछ लोग वेदांत का उपदेश करने के लिए सीधा ब्रह्म का उपदेश करेंगे पहले से ही खंडन करेंगे कर्म नहीं करो भक्ति नहीं करो उपासना नहीं करो सेवा नहीं करो त्यौहार नहीं मानो दीप नहीं चलाओ अद्वैत वेदांत का उपदेश करने के लिए निषेध करते करते करते करते कहाँ तक चल जाते हैं मस्तक में बिंदु नहीं लगाओ हाथ में चूड़ी नहीं पहनो तो कोई चंदन नहीं लगाओ जनि यज्ञ पिता तो उसको फेंको क्योंकि सौमिथ्या है ऐसे उपदेश करने वाले स्वयं तो नरकों जाएंगे और जो उनके भक्त उनको उनके भी वाहन मिल करके उनसे वार्तालाप करेंगे मिलेंगे सो जाग करेंगे नरक में शास्त्र मार्ग पर चलना चाहिए कर्म नहीं करेगा पहले सकाम कर्म करे बहिरी मुख कर प्रवृत्ति को छोड़ करके तो भी अच्छा है सकाम कर्म करेगा तो उसके फल सुख प्राप्त करेगा कम से कम जन्म दुख नरक प्राप्ति नहीं होगी नहीं तो पाप कर्म करेंगे तो नरक जाएगा पाप कर्म से निवृत्त तो हो जाएगा सकाम कर्म करेगा पाप से निवृत्त होगा फिर आगे निष्काम कर्म करेगा निष्काम कर्म करने पर ही अंत कोण शुद्ध होता है वही फिर अधिकारी को अधिकारित्व तो को प्राप्त करता है अधिकार अधिकार प्राप्त करता है वही अधिकारी बनता है इसलिए पहले कहा कि विद्या प्रदान करना जो क्रियावंत यथोत कर्म अनुष्ठान युक्त यथोत्त कर्म कर्ण से जिसके लिए जो कर्म विधान किया क्या वही कर्म अपने मन से कुछ ना कुछ वही करे अपने मन से जो शास्त्र विस्तृत नहीं शास्त्र विपरीत है इस से लाभ नहीं है शास्त्र में जैसे विधान किया गया जैसे करना चाहिए वही करना चाहिए यथोत कर्म अनुष्ठान युता क्रियावंत ये अधिकारी उसके बाद श्रोत्रिया श्रोत्रिया संदोधित व्याकरण सूत्र है महर्षि पाणिनी का वेद अध्ययन करने वाले होते श्रोत्रिय तो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होने से श्रोत्रियम श्रुत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं श्रोत्रिय और श्रुत्रिय शास्त्र ज्ञान संपन्न पद वाक्य प्रमाण ज्ञान हो शास्त्र तात्पर्य निर्णय करे तो श्रोत्रिय हुआ श्रुत्रिय होने में श्रुत्रिय भी बहुत कम प्राप्त होते हैं तो भी कोई प्राप्त हो जाए इतने मात्र से मोक्षा नहीं होगा शास्त्र ज्ञान बहुत हो जाने पर भी आगे ब्रह्मनिष्ठ चाहिए गीता में भी ज्ञान ही न तत्वदर्शी कहा सामान्य ज्ञान होने के बाद तत्वोदर्शी होनी चाहिए श्रोत्रिय श्रोत्रिय होना चाहिए अर्थात श्रोत्रिय है, शास्त्र ज्ञान संपन्न फिर ब्रह्मनिष्ठा यहाँ जो ब्रह्मनिष्ठा है ये अपर ब्रह्मणी अभियुक्ता पर ब्रह्म में जिनकी नितरान स्थिति निष्ठा होगी उनको तो उपदेश की आवश्यकता नहीं ब्रह्म विद्या के लिए मुख्य जिज्ञासु होता है जब शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ किंतु शुद्ध ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होने पर भी अपर ब्रह्मणी निष्ठा होने पर ब्रह्म निष्ठा है अर्थात कर्म करे शास्त्र ज्ञान संपन्न हो और उपासना भी करे कर्म करने के बाद शास्त्र ज्ञान होने के बाद भी उपासना नहीं करे खाली शास्त्र पढ़ लेने से कुछ हो जाएगा नहीं ब्रह्म निष्ठा करने से अपर ब्रह्मणी अनिष्ठा अपरस्मिन ब्रह्मणि अभियुक्ता अपर ब्रह्म में निष्ठा नेत्राम स्थिति अपर ब्रह्म का उपासक सगुण उपासक ये पहले उपासना करने पर ही अंतगुण शुद्ध होगा तभी ज्ञान प्राप्त करेगा तो यहाँ उपासना की बात होता, वेद में कर्मकांड है फिर उपासना भी है तो यहाँ ब्रह्म उपासना अपर ब्रह्मणी अभियुक्ता निरंतर चिंतन ध्यान करते हैं तभी जिज्ञासा होती है तभी परब्रह्म ब्रह्म जानने की इच्छा होती है वास्तव सगुणों का यदि कोई उपासना करे निष्काम होकर के ध्यान करे उपासना भक्ति जपद कीर्तन आदि करे तो परमात्मा की कृपा से फिर वैराग्य जिज्ञासा भी होती है जब जिज्ञासा नहीं होती मतलब परब्रह्म ब्रह्म की जानने की इच्छा नहीं हुई परब्रह्म का तो परमात्मा का साक्षात्कार परमात्मा का वास्तव स्वरूप क्या है उसका साक्षात्कार करने की इच्छा परब्रह्म ब्रह्म की साक्षात की इच्छा होगी अंतगुण शुद्ध होने पर उपासना करने वाले यदि ठीक ठीक उपासना करेंगे तो साक्षात्कार करने की इच्छा होगी या नहीं होगी हाँ सगुण साक्षात्कार करने की इच्छा हो ऐसे करते करते कभी सगुण किसको साक्षात्कार हो सकता है अथवा वास्तव स्वरूप क्या है निर्गुण ब्रह्म का नाम कोई सुना है या नहीं सुना है सुना है यह निर्गुण ब्रह्म प्रत्यक्ष दिखता है क्या द्वैत प्रत्यक्ष दिखता है क्या अद्वैत प्रत्यक्ष दिखता है द्वैत प्रमाण वेदांत श्रवर्ण नहीं करेगा तो द्वैत का ज्ञान होगा ही? अद्वैत का ज्ञान तो द्वैत होता है प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध है अद्वैत अज्ञात है अरुण शास्त्र होता है प्रमाण अज्ञात ज्ञापक होकर के प्रमाण होता है ज्ञात ज्ञापक नहीं जो द्वैत अज्ञात है उसको ज्ञान कराने के लिए शास्त्र प्रमाण नहीं है अज्ञा तो अद्वैत का ज्ञापक होता है शास्त्र तो शास्त्र श्रवण करने से अद्वैत का श्रवण करेगा जिज्ञासा हो शगुण उपासना करते करते वास्तव भक्त है तो परमात्मा उसको मोक्ष देंगे परमात्मा मोक्ष मार्ग में चलाने के लिए फिर उसमें जिज्ञासा होती है परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो परमात्मा का क्या स्वरूप है सगुण उपासना करने वाले अलग अलग देवताओं का उपासना करते हैं जिज्ञासा नहीं होगी विष्णु को बड़ा है या शिव बड़ा है भक्त की कोई आग्रह तो पहले रहता है कोई शिव को बड़ा मानेंगे कोई विष्णु को बड़ा मानेंगे कोई कार्तिकेय को कोई गणेश को कोई गरुड़ को कोई सब मानते है कोई देवी को किंतु आगे अंत कोण शुद्ध होने पर ये इच्छा हो गया है जिज्ञासा हो गया या नहीं बड़ा है कौन खाली अपने मानने से बड़ा हो जाएगा ऐसा मैंने पर्वत दिखता है गंगा पा उसको कोई मान लिया ये सब ये एवरेस्ट पर्वत है हो जाएगा एवरेस्ट मान लेने से नहीं वास्तव है या नहीं आगे पहले अज्ञान मूर्ख कोई मानता है ये एवरेस्ट कोई बता दिया किंतु आगे संशय होगा ये एवरेस्ट सब लोग का तो तो एवरेस्ट ये नहीं है कहीं दूर में संशय होगा ना नहीं बहुत दिन से माना रखा है आगे संशय होगा ना नहीं इसी प्रकार अपने मान्यता लेकर बहुत चलते हैं बाद कौन शुद्ध होता है तो फिर संशय होता है स्वाभाविक संशय होना कोई गलत नहीं फिर बड़ा कौन है शिव बड़ा है विष्णु बड़ा है सर्वव्यापक है यदि विष्णु से परिचन्न रूप है भगवान श्री कृष्ण जैसे रूप है भगवान है तो सर्वव्यापक कैसे यदि सर्वव्यापक सत्य है तो ये परिचन्न रूप सत्य है क्या परिचनल परिच्छन वास्तव है तो सर्वव्यापक कैसे होगा ये फिर विचार होगा तो भगवान श्री कृष्ण का रूप परिचन्न मानना या व्यापक मानना तो व्यापक परमात्मा श्री कृष्ण के उनका क्या रूप है यदि ऐसे हाथ पैर वैशी यही रूप होगा व्यापक केस होगा उसे आगे भी अलग चार तरफ स्थान रहेगा ना भगवान का रूप बहुत बड़ा मान लो हिमालय पर्वत है हिमालय पर्वत अपरिचित है या अपरिछन्न है हिमालय पर्वत जैसे मान लो तो उसके ऊपर नीचे बाई बहुत जगह है तो फिर व्यापक कैसे हुआ हिमालय पर्वत को व्यापक मानना है और किस को समुद्र को व्यापक मानेंगे तो व्यापक परमात्मा कैसे होंगे आगे पीछे बाहर डायने ऊपर नीचे कोई कुछ अलग नहीं हो नहीं होगा तो फिर कैसे उनका रूप होगा तो पैर रहेगा तो हाथ के पैर के भाग्य अलग रहेगा नहीं तो फिर उनका रूप के नाम रूप रही तो ये सब रूप जो व्यापक रूप ये जानने की जो इच्छा होती है अंतगोण शुद्ध होने पर ही इच्छा होती तब परि आगे प्रयत्न करता है तब आगे शास्त्र मार्ग में चलेगा फिर वैराग्य होगा साक्षात्कार कैसे होगा परमात्मा क्या स्वरूप है व्यापक कैसे इतने बड़े रूप है भगवान फिर व्यापक कैसे सब जगह में है सब जगह में तो कैसे रूप धान करके तो स्तंभ में है तो स्तंभ उससे अलग है या नहीं सब जगह सब स्थान पर परमात्मा है तो उनका आश्रय सब स्थान अलग होगा तो सर्व वासुदेव कैसे होगा सर्वत्र परमात्मा है या सर्व परमात्मा है वासुदेव सर्वम सर्व परमात्मा है तो फिर परमात्मा फिर कहा है सब स्तर पर उनका आश्रय कोई है स्वहिमनी पते हथा नौ महिमनी कुछ नहीं सब परमात्मा ये जब जिज्ञासा होती है तब फिर ब्रह्म विद्या के लिए वो अधिकारी होता है जिज्ञासु अपर श्रेणी ब्रह्म तब तो पर ब्रह्म बुभुत जो अपर में उपासना करता है पर जानने की इच्छा करेगा हाँ वो पर ब्रह्म शब्द से नहीं परमात्मा का क्या स्वरूप जानने की इच्छा होगी जानने की इच्छा नहीं हुई मतलब अभी तक अंत गुण शुद्ध नहीं हुआ जानने के करने की साक्षात्चा पर ब्रह्म बहुत सब जानने साक्षात्कार करना चाहते हैं और स्वयं एक जूहत एक नाम अग्निम जूहते जूहती यह यह अथर में यहाँ जो मुंडक उपनिषद इसकी ब्रह्म विद्या के लिए कहते एक नाम को अग्नि के लिए हवन करने वाले श्रद्धा श्रद्धालु होकर श्रद्धा शद्धान सन्त ये तमेसाषा संस्कृता पात्रभूता ब्रह्मविद्या बदेत संस्कृता संस्कृत आत्मा यसा अंतक शुद्ध हो गया ये करने पर शुद्ध होता है कर्मा निष्काम कर्म निष्कामकर्म चिंतन उपासना करने पर और अग्नि आदि हवन जैसे जैसे उपासना कर्म आदि करने पर शुद्ध अंत होने पर वो पात्र भूत है पात्र होने पर ब्रह्म विद्या उपदेश करने पर ब्रह्म विद्या वहाँ रहेगी दूध ला गया दूध लेने के लिए गया पात्र के बिना दूध लाओ किसमें लाना दूध कोई दे रहा है पात्र के बिना जाओ पात्र रहना चाहिए पात्र हो तो रखना घिर तक रखे ना पात्र नहीं तो घिर तक रखोगे पात्र होनी चाहिए तो पात्र में भी ब्रह्म विद्या रही पहले पात्र होने पर एताम ब्रह्म विद्या बदेत इसी ब्रह्म विद्या का उपदेश करें ठीक ठीका में एक तद ग्रंथद्वारक ब्रह्म विद्या प्रदाने अयम विधिर् आथर्वणिका नाम प्रकृतपरामर्श का एक शब्द अवगम्यते ये ब्रह्म विद्या के लिए जो विधान है एक कर्ष नाम को अग्नि का हवन करे और सिर में अग्निधारण भी आगे कहेंगे यह जो विधान है एक तद ग्रंथ द्वारक विद्या प्रदानी, है ये मुंडक उपनिषद जो ग्रंथ है इसके द्वारा विद्या प्रदान करने के लिए यह विधि और अन्य ब्रह्म विद्या के लिए ये विधि सर्वत्र नहीं है सर्वत्र तो साधन चतुर्थ संपन्न अधिकारी यही, किंतु किन्हाँ जो कुछ विशेष है शिरोव्रत धारण किया एक गवन करने वाले यह जो विधि है इसी ग्रंथ के द्वारा विद्या प्रदान प्रदान करने के लिए विधि है आथर्वणिका नम में ये मुंडक विन सदे उनके लिए इति प्रकृत परामर्श का शब्द में एताम ब्रह्म विद्या बदे तो ऐताम ब्रह्म विद्याम ये एत तो नहीं करे खाली ब्रह्म विद्या बदे कहते तो ब्रह्म विद्या को कहने के लिए ये सब अधिकार चाहिए किन्तु एताम ब्रह्म विद्या से इसी ग्रंथ के द्वारा ब्रह्म विद्या प्रदान करने के लिए ये अधिकार चाहिए प्रकृत परामर्श का एक शब्द है शब्द है प्रकृत को परामर्श जो ब्रह्म विद्या का उपदेश इसी में हुआ इसी ब्रह्म विद्या को बोले एक शब्द है प्रकृत को परामर्श करने वाले इसी एत शब्द से निश्चय होता है इसी विद्या को प्रदान करने के लिए अर्थात इसी ग्रंथ के द्वारा ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या कोई अलग अलग है ही नहीं शुद्ध ब्रह्म विद्या परा एक ही ब्रह्म ज्ञान है इसी ग्रंथ के, के, के, तो तो के द्वारा इसी उपनिषद शब्द ग्रंथ के द्वारा विद्या प्रदान करने के लिए विधि है ग्रंथ द्वारा न विद्या या प्रकृतत्व संभवात तो ये तम ब्रह्म विद्याम इसी ब्रह्म विद्या को कैसे ये ग्रंथ तो प्रकृत शब्द ग्रंथ प्रकृत होने से ग्रंथ के द्वारा विद्या भी प्रकृत है विद्या का प्रतिपादक ये उपनिषद है विद्या का प्रतिपादक उपनिषद है ब्रह्म विद्या और ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं उसका प्रतिपादक कौन से तो ग्रंथ उपनिषद शब्द के द्वारा विद्या प्रकृत है उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है ब्रह्म विद्या उपनिषद या उपनिषद हम पढ़ रहे हैं ब्रह्म विद्या पढ़ रहे हैं ब्रह्म विद्या प्रापक ग्रंथ ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो ग्रंथों को भी उपनिषद कहते हैं वस्तुतः मुख्य अर्थ उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान जिसे तो ज्ञान की निवृत्ति होती है वो ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादक से ग्रंथों को भी कहते तो ग्रंथ के द्वारा विद्या प्रकृत है इसे इसी ब्रह्म विद्या को उपदेश करें न सर्वत्र ब्रह्म विद्या संप्रदानम सर्वत्र ब्रह्म विद्या संप्रदान के लिए अधिकारिकता नहीं है सर्वत्र ब्रह्म विद्या प्रदान करने के लिए ये विधि की आवश्यकता नहीं है इति सूचयन एता ब्रह्म विद्या बदेत पात्र भूताना ब्रह्म विद्या बदेत इसी ब्रह्म विद्या को बोल उपदेस करें बदेत का तो बुरी आत इसको शिरोव्रत यु विधिवत चिन्ह शिरोव्रत शिसिव्रत है अर्थात शिव से अग्निधारण लक्षण शिव में अग्निधारण लक्षण स्वरूप जिसका व्रत जिन्होंने किया विधिपूर्वक ये विधिव्रत नहीं थोड़ा थोड़ी देर कहीं शरीर में कुछ अग्नि रख दिया ज्ञानी का उपदेश का अधिकार हो जाएगा थोड़ी अग्नि लेकर ही किस में लेकर थोड़ी देर बैठ गया हमको उपदेश करो इतने नहीं शोव्रत होने की विधिवत जैसे शास्त्र में कहा गया श्रीव्रत और थोड़ी किसी लेकर के थोड़ा अग्नि रख दिया आकर बढ़ गया अपनी हमको उपदेश करो तो विधिवत सिर्वव्रत जो व्रत जिस प्रकार शास्त्र में कहा गया यथा अथर्वणान वेद व्रतम प्रसिद्धम अथर्वेद में अध्ययन करने के लिए वेद प्रसिद्ध है हे शिव से वेद अध्ययन का अंग है इसी प्रकार ये ये चच्चिन्नम विधान जैसे विधान कहे कि अनुष्ठान क्या है विधिवत का थे यथा विधानम विधानम अनिक्रम्य विधि जैसे ऐसे ही करना है विधान के अनुसार शास्त्र में जैसे विधान ऐसे विधि का उल्लंघन करने से पाप होता है समझ बुझ उल्लंघन कर अधिक पाप होता है विधि को नहीं जानने मात्र से पाप नहीं होगा ये बात है नहीं विधि को जानने में चाहिए विधि में कैसे जिसको वैदिक कर्म करना है शास्त्रीय कर्म करना है शास्त्रीय विधि को भी समझना चाहिए और वो विधि का उल्लंघन करता है तो कहेगा हम विधि नहीं जानते नहीं जानने पर पाप लगेगा नहीं जानने पर ही लगेगा और जानकर भी उल्लंघन करेगा तो अधिक पाप होगा इसे विधि को उल्लंघन नहीं करना चाहिए शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन जो करता है वो पाप के कारण होता है पाप फिर होता है दुराग्रह के कारण कुछ लोग उल्लंघन करते हैं समझने के बाद भी छोड़ते नहीं जिसका क्या अधिकार विचार यथाविधानम कर्म करने के लिए भी जैसे विधान ऐसे ही कर्म करना है इसलिए जानने वाले जो ऋतु शास्त्रीय पद्धति से कर्म अनुसार करना जानते हैं इसे ब्राह्मणों को बुलाते हैं और अपने मन कहीं उनको क्यों बुलाएँगे हम भी बोलेंगे कुछ ना कुछ बोला में स्वाहा बोलो जो जो फिर श्लोक नहीं आता तो चौपाही बोलो अंत में तो स्वाहा बोलना है गिरा तो लो ऐसे <laughs> करते हैं ऐसा बताइए क्या है बरन अपने हम अपन करेंगे बड़े बड़े रखना है तो ठीक है पैंट शर्ट कोट पर ना उसके ओर बड़ा धागा हल्का दिया धागा छोटा दिखेगा नहीं मोटा रसी जैसे बांध लो सबको दिखिया धागा जाने हुए जाने हुए सबको दिखना चाहिए ना हवन हम, हम करते हैं मतलब जने होनी चाहिए और पतरा जने हो तो कैसे पता चले सब जैसे मोटा धागा पैंट कोटे के कपरा मोटा धागा लग देते हैं अन्य समय नहीं रहा उसको लेकर रख देंगे अब कर्म करना है उसमें डाल दो फिर वह करके पान कोई खाता है तो भी कोई आपत्ति नहीं कोई ना कुछ सो को अंत में स्वाहा कहो स्वाहा कहते डाल सो फिर जो कुछ किसको आता है बोलो फिर अंत में स्वाहा सो स्वाहा कहो डालो यह हवन कोई कोई करते कराते हैं ऐसा नहीं मंत्र जो मंत्र बोलने के कहा गया उसे मंत्र बोलना है हवन करने के पहले क्या क्या नियम है विधिवत करना होता है अपने मन से घी डाल देने के अग्नि जलाकर घी डाल दिया तो हवन हो गया वो नहीं कोई कहते घी डाल देने से उसका जो सुगंध है जैसे मिर्ची डालो घी में एक अग्नि में एक मिर्ची भोजन के सामने कोई तो उसको थोड़ा मिर्ची उखा लिया अन्यों को पता चला अब एक मिर्ची अग्नि में डाल दो देखो लाल मिर्ची अग्नि में जला दो सब परेशानी हो जाएंगे जैसे एक मिर्ची अग्नि में डाला तो सबको उसका फल मिला ना नहीं और खाते समय दो चार मिर्ची तुम खा लो दूसरों को क्या मिला इसी प्रकार घी अपने नहीं खा करके अग्नि में डालो सबको लाभ होगा समझे जो घी खाना खाना चाहते अभी से करना अपने नहीं खाओ अग्नि जला घी डालो सब कल्याण हो जाए उपकार होगा शास्त्रीय विधि से करने से हो तो गोपार खाली जलानी से नहीं <coughs> तो ये हो गया विधिवत जो करते हैं उनको ही उपदेश करना है पात्र होता भूतना ब्रह्म विद्या बदत श्रीरव्रतम श्रीसिधारण ये चीन विधिवत यथा विधानम तेषा उनको ही उपदेश करें तदेत सत्यम ऋषि रंगीराहा पूर्ववाच ने तदचन्व्रतोदी ते नम परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्य तदेत तद सत्यम ऋषि अंगिरा पूर्वाच ये सत्य पुरुष ब्रह्म अक्षर जिसका विद्या को परा विद्या कही गई सत्यम ब्रह्म ऋषि अंगिरा पुरा अंगिरस ऋषि पहले पूर्व काल में कहा था किसको कहा था सोनु का नाम को शिष्य उनके शिष्य सोनु का हमारे तो आचार्य के आचार्य पूर्व बहुत आचार्य पूरा आवाज़ है न एत अच्छि व्रत अधिते अचिन्न व्रत है एत न अधिते जिसने इसे व्रत नहीं किया श्रीव्रत अनुष्ठान नहीं किया वो अध्ययन भी नहीं करता है, पढ़ नहीं सकता पढ़ने के लिए भी अधिकार अर्थात ये इसके ये ग्रंथ पाठ अर्थ ज्ञान के लिए अधिकारी होता है अधिकारी पाठ करता है तो ग्रंथ श्रवण करता है तो लाभ प्राप्त करता है ये करके इतने अंत में श्रुति का देती अचिन्णव तो न अधित अध्ययन भी नहीं करता है नम परम ऋषिभ्य नम परम ऋषिभ्य संपूर्ण होने के बाद बस ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति जिस परम्परा से हुई वो परम्परा में रहने वाले परम ऋषि को नमस्कार बार बार नमस्कार ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए इसके उपदेश करने वाले साक्षात आचार्य उनसे लेकर नमो ब्रह्मादिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृव्य वहाँ से लेकर एक सब आचार्य परंपरा, तो परंपरा की स्तुति नमस्कार प्रणाम करना चाहिए उनकी कृपा से ही विद्या की प्राप्ति होती है इसलिए शांति पाठ जो रोज नमो ब्रह्मादिव्यो ब्रह्म विद्या ब्रह्मा संप्रदाय से लेकर के व्याम सुखम गौरव करके सब असम आचार्य पर्यत सबकी स्तुति प्रणाम नमस्कार करना चाहिए बार बार नमस्कार नमः परम ऋषि नम परम ऋषि बार बार दो बार कहते हु परम को नमस्कार है तदेत सत्यम तदतद्दक्षरम पुरुष सत्यम ये पुरुष सत्ये ब्रह्म उसका उपदेश क्या ए तद अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म पर विद्या का विषय ब्रह्म अक्षर सत्यम ऋषि रंगीरा नाम अंगिरा नामे पुरा उच पुराका ग पूर्व उवाच का, का संप्रदाय शिष्य शौनकाय शौनकैसे विधिवत उपसन्नाय पृष्टवते ऐसे ही कह दिया के अनुसार उपसन्न उपपूर्वक शु से निष्ठा उपसन्न समीपे माये शिष्य उपपूर्वक गम, गम, गम धातु गम गमनार्थक धातु सदृ धातु होने से उपसत्तिपगम आदि शिष्यत्व ने जाना शिष्यत्व न शास्त्रीय विधान के अनुसार जो आया सोन कर और आ करके तद विधि प्रणी प्रणिपात न परिप्रश्न सेवाया प्रणिपात परिप्रश्न सेवा सेवा प्रणिपात उसका तो प्रश्न पृष्ठवते जब पूछा तब उनको उपदेश किया अर्थात विधिवतान से प्रणिपात सेवा हो गया उपसन्न और पृष्ठवते प्रश्न न उनको उपदेश किया तद्वत अन्योपि अन्योपी तथेव श्रेय मुद उपसन्ना ऐसा उन्होंने को अंगिरा ऋषि ने उपदेश किया था ऐसा किया था कहने का क्या अभिप्राय है उसको क्या मिलेगा क्या सीखना है तद्वत इसी प्रकार अन्योपि अन्य कोई आचार्य शिष्य को उपदेश करे तो तथे इसी प्रकार ही जो विधिवत उपसन्न शिष्यत्व न हो और प्रश्न करने वाले है जिज्ञास मुमुक्ष उसको ही उपदेश करें श्रेय और जो श्रेय चाहता है श्रेय कल्याण मोक्ष चाहने वाले के ही कहे मुमुक्ष अब मुमुक्ष के लिए मोक्ष चाहता है तो उसके लिए कोई कथा करना चाहता है थोड़ी दिन पढ़ करके कथा करेगा एक महात्मा मा, थे वो कथा करने वाले को मना कर दीजिए हम नहीं पढ़ाएंगे स्वामी सत्यन्द्रपुरी जी थे कोई कथा प्रवचन करता है बाहर जाने पर लोग प्रश्न पूछते थे उत्तर नहीं दे पाता है फिर मन में आता थोड़े दिन जाकर पढ़ेंगे किसलिए पढ़ेंगे कथा करते उसमें लोग प्रश्न करते तो उत्तर नहीं दे पाते कहीं कहीं ऐसा है प्रवचन भी करे और स्वाध्याय भी चलाए प्रवचन करने वाले तो कुछ ना कुछ पुस्तक पढ़ के बोल देते हैं अस्वाध्याय चलाने की जब पुस्तक तो पकड़ा देंगे तो वहाँ संस्कृत ग्रंथ लिखा है उसको देख कर अर्थ बताना वहां भी लोग कर देते नीचे हिंदी अर्थ रहता है हिंदी अर्थ को बोल देते ऊपर पढ़ेंगे हिंदी अर्थ बता देंगे तो भी कहीं कहीं कि इस पद का क्या अर्थ है तो ढूंढो कहा मिलेगा <laughs> पढ़ दिया ऊपर हिंदी बोल दिया तो वो तो बहुत सरल है अरे उपसन्न आए क्या चीजे फिर उपसन्न कहा मिलेगा अरे हिंदी में ढूंढो कहा उपसन्न मिलेगा अरे कहीं हिंदी में मिल जाएगा उपसन्न आया उपसन्ना के लिए तो क्या कहेंगे उतर उपसन का क्या, क्या है उपसन्न है और क्या हिंदी में कहीं कहीं हिंदी में से आता है जैसे संस्कृत में लिखा है हिंदी में से लिखा है ये चिन्ह व्रत उपदेश करे अब पूछे महाराज चिन्ह व्रत क्या है ढूंढते ढूंढते में मिल गया हाँ हाँ चिन्ह व्रत उपदेश करे। <laughs> अर्थ समझाएंगे ना तो बड़ा कठिन होता है फिर आते पढ़ने के लिए ऐसे आते थे? आते पढ़ने किराये पढ़ने के जवाएंगे तो जानते ये किसके पढ़ने किराए कथा करने के लिए मुमुक्षु नहीं सीधा है उस स्वतंत्र पाठ लगाने के तो नहीं मना कर करते सीधा बोलने नहीं नहीं पढ़ाई आप तो पढ़ते हो इसलिए पढ़ते हो तो हम नहीं पढ़ाएंगे सीधा मना कर तो हम नहीं पढ़ेंगे ऐसे कोई दोष नहीं है जैसे शास्त्र में आया मुमुक्षु के लिए ही मोक्षार्थम मोक्ष मुख्या चाहता मुमुक्ष उसको उपदेश करे बहुत लोग ऐसे होते हैं कब थोड़ा पढ़ करके तैयार हो गया अभी चलो फिर भागवत तो पढ़ेंगे भाग्य कथा करेंगे ये उद्देशा नहीं है मोक्षार्थम अरे मोक्ष चाहता है घमंड लेकर अहंकार में तो उसको भी उपदेश नहीं करे मोक्ष चाहते बहुत लोग कहते हम तो मोक्ष चाहते हैं किन्तु हमको बहुत आता है तो वे इसलिए कहा विधिवत उपसन्न आया विधि पूर्व को जो आया वही विधि विधान प्रणिपात नम्रता ऐसे प्रकार समित्र पानी जैसे आ, कहा गया उपसन्न आय उपदेश करें निद ग्रंथ रूपम अच्न ब्र तो ये ग्रंथ रूप का अध्ययन करने के लिए भी अचिन्न व्रत कहा तो अचरित व्रत हो जिसने इसे व्रत नहीं किया ऐसा अंतकोण कोण शुद्ध नहीं तो उसका अध्ययन अधित ना पठती अध्ययन करने के नाप्य अधित अध्ययन भी नहीं कर पाता है चिन्ह व्रत से विद्या फलाय संस्कृता भवती जिसने इसे व्रत किया अंत शुद्ध है तो विद्या उपदेश करने से उसका है संस्कृत फल विद्याभवती संस्कृत भवती फलाय शुद्ध होती ज्ञान होता है तो मोक्ष प्राप्त होता है नहीं तो उपदेश सुनने पर भी ज्ञान नहीं होता है इसलिए बहुत को नहीं होता है जिज्ञासा नहीं वैराग्य नहीं और नम्रता नहीं जिस प्रकार नहीं तो प्राप्त कैसे होगा तो शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर शुरू से ग्रंथ श्रवण करने के प्रारंभ से लेकर के सत्य मार्ग पर चलना है कितने लोग झूठ बोल कर झूठ बोल कर ले लेंगे ज्ञान प्राप्त हो जाइएगा जाति में झूठ बोलकर सन्यास ले लिया सूर्य से साधु बनना झूठ बने करके कोई पहले बिता पढ़ेंगे नकल करके परीक्षा देंगे जो परीक्षा देते हैं ना पढ़ते हैं ना वेदांत आदि आचार्य आदि उपाधि लेते हैं नकल कर लिखेंगे और नकल करके परीक्षा देकर उपाधि लेंगे उनको ज्ञान प्राप्त होगा नकल करना चोरी नहीं तुम्हारी क्या बुद्धि तुम्हारे कितने हैं प्रश्न क्या उत्तर और उसको देकर लिख दिया आचार्य डिग्री मिल जाए उपाधि मिल जाए ये सी मार्ग में ये शुरू से गलत मार्ग पर चलेगा इसलिए यहाँ का कला शासन में नियम है जो परीक्षा देने वाले को यहाँ रखते नहीं hmm. परीक्षा देने वाले को यहाँ परीक्षा देने वाला तो उपाधि लेना है उपाधि लेना है तो, hmm. तो जाओ पढ़ने के लिए विद्यालय भूत है यहाँ पढ़ने के लिए उपाधि hmm. लेने वाले को परीक्षा देने वाले को यहाँ नहीं रखते हैं कोई कोई को यहाँ रह करके झूठा जो परीक्षा का समय फॉर्म भरने का है स्वास्थ्य खराब गुरु स्थान जाते कहकर जाएंगे वहाँ काशी में जाकर पढ़ दिया फिर जब परीक्षा के समय आएगा वहां से खबर मिलेगा फिर स्वास्थ्य खराब होगा फिर जाकर परीक्षा दे देंगे ऐसे करके भी उपाधि ले लेते बुद्धिमान है ना ये इसलिए वो अधिकारी नहीं है अधिकारी जो नहीं है उनको कुछ लाभ नहीं होता है शुद्ध केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए के लिए ही चाहिए तब तो ज्ञान उपदे सफल होता है समाप्ता ब्रह्म विद्या सा येभ्य ब्रह्मादिभ्य पारंपरिक क्रमण संप्राप्ता तेव्य नाम परमशिव्य ब्रह्मविद्या समाप्त होगी किंतु जहाँ जिस परंपरा से प्राप्ति हुई जिनसे ये भ्य ब्रह्मादिभ्य ब्रह्मादि से पारम्परिक संप्राप्ता सिद्धा साक्षात नहीं गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मादि ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तव्य वंश ऋषि लेकर के क्रम से जिस प्रकार क्रम से क्रम कर, कर, से का नारायण नाराण पद्म वशिष्ठशक्ति बल्ले नारायण परिब्रह्म वशिष्ठशक्ति परसव्यास क्रमश येक्रम से ये है पारंपरिक संभ्य नम पर ऋषिभ्य परम ब्रह्म साक्षा दृष्ट ये ऋषि दृष्टार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ये परम ब्रह्म को साक्षात्ष्टव साक्षा दृष्ट साक्षात् किया है ऐसे दृष्टवत ये ब्रह्मादय ब्रह्मादि नारायण से ब्रह्मा नारायण पद्मशिष्ट शक्ति तत्पराशे क्रमश आवगत अब अवगतवंत ऐसे ज्ञान प्राप्त किया साक्षात्ब्रह्म कोम वो परमर्षि तेभ्य भूयो पिन्ह फिर उनको नमस्कार ही दुर्वचनम अत्यादरा अत्यंत आदर के लिए मुंडक समाप्त अर्थम मुंडक से समाप्ति के लिए भी ये दुर्वचन दो बार नम परम ऋषि नम परम ऋषिभ्य शांति पाठ में भद्रम कर्ण भी श्रृणियाम देवा हे देवा कर्ण भी भद्रम शुणियाम सब देवताओं को कर्ण से देह में देवतासो इंद्रिय अनुष्ठान अन, इंद्रिय में अनुग्राह रूप से स्थित है तो हम कर्ण से भद्र कल्याण वचन सुने अर्थात तो कल्याण भजनीय कल्याण वचन निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत श्रवण करें आपकी कृपा से समर्थम हो कभी बधिरता बाधिर नहीं हो और भद्रम कन्हे भी सुनयाम देवा भद्रम पश्चेमा अच्छे यजत्रा यजत्रा शब्द का दो प्रकार व्याख्या है एक तो यजत्रा है, यजत्रा संबोधन करे देवताओं को यष्टव्य देवता अरे कहें कहें यजत्रा को हम वयम यजत्रा हम यजनशील इस अर्थ किया है अध्यात्म श्रवण न आत्म ध्यान शीला एक मणिप्रभाटिका में यजत्रा का वयम यजत्रा इस अर्थ किया अन्यत्र हे यष्टव्य संबोधन हे यज भी भी भद्रम अक्षय भी पश्चिम भद्रम पश्चिम अक्षयी अक्ष भी चक्षु के द्वारा आम्र चक्षु से भद्रम कल्याण रूप दर्शन करें कल्याण रूप स्वरूप सगुण परमात्मा का साधु महात्मा का तीर्थ का सगुण का दर्शन करें दर्शन के समर्थ हो आचार्य सगुण परमात्मा साधुओं का दर्शन करें आपकी कृपा से अंदर नहीं हो स्थिर रंगी तुष्टवा सुस्तन भी स्थिर आपके कृपा से अंग स्थिर विकल नहीं हो अंग रहे पुष्ट रहे इससे हम सूक्ष्म तनु भी सूक्ष्म सूक्ष्म ब्रह्म के विषय करने वाले स्तुति के द्वारा तुष्टवान स्तुति करते हुए ब्रह्म का अनुसंधान करते हुए स्तुति के पर ब्रह्म का अनुसंधान पर ब्रह्म का चिंतन खाली पोल देने से गीत बोल देने से नहीं कोई स्तोत्र बोल दिया इतने हो गया नहीं तो स्तुति करते हैं सुंदर स्तुति के द्वारा तो अर्थ ब्रह्मा अनुसंधान करते हुए हम व्यस्यम देव हितम हे देव एक दिया है बहुवचन से शुरू किया है इसलिए एक वचन एक वचन जात्या क्या एक बहुवचनम अन्य तरह श्याम विकल से बहुवचन था एकवचन करके सामान्य कर दिया हे देवा आपके प्रसार से हित ही व्यसयम निरोगत्वादि लक्षण आयु चिरजीवितों को प्राप्त करे करें में भी विषय में हम प्राप्त करे ऐसे कह करके इतने में समाते और क्या मंद मद बुद्धि वाले की फिर आ फिर प्रार्थना करे स्वस्ति स्वस्ती न इंद्र वृद्ध सवाह वृद्ध ब्रद्धा, वृद्ध में सवय यश्य जिनकी कीर्ति फैलू हुई है ऐसे इंद्र देवराज हमारे लिए स्वस्ति धारण करें दान करें स्वस्ती तो कल्याण क्या है परिपूर्ण ब्रह्मानंद हमको प्रदान करे विश्ववेदाह विश्व सर्वम व्यक्ति जानने वाले ऐसे सर्व पूषा देवता सूर्य हमारे लिए स्वस्ति प्रदान करे पर परिपूर्ण ब्रह्मानंद प्रदान करें हमारे लिए धारण करे अर्था दान करे अरिष्ट नेमी अरिष्ट को मिटाने के लिए नेमि चक्र के समान तार के गरुड़ हमारे लिए प्रदान करें बृहस्पति देवताओं का आचार्य है वह भी हमारे लिए कल्याण प्रदान करे ऐसे करें तीन प्रकार विघ्न निवृत्ति के शांति शांति शांति इसमें कर्णे भी, अक्ष भी ये सब कुछ वैदिक प्रयोग ओम भद्रं ओ भद्र कर्णे श्रेणुया मेवा भद्रम स्थिरे क्षेज्रा स्थिर सुनो व्यासे हितं स्वस्तिना व्यसेमदेवि यदा स्वस्ति नईन्द्रृद्धशवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ति नर्ख्यनेस्तिनो बृहस्पतिदध शांति शांति शांति श